ुजरे नवयाण साचार प्रणमा यदनुग्रह जन्वो तमहम सर्वदे श्रीमद्वल्लभनंदनमान राधाजनशलाकुन्मील तस्म श्रीगुरव नम नृदय शेषे शे लीला क्षेराध्यन लक्ष्मीसहस्रलीला कला चुश्च चुर्भिस्था विराजते योग सौ पंचाय करेंदम दीपिका में इससे आगे भक्ति तो जो प्रभु के शरणागत हो रहे हैं उनके लिए कही गई ये विषय थोड़ा ध्यान से समझने का है यानी कि जरूर सूझ देने और महाप्रभु के साधना संबंधी उपदेशों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो नवधा भक्ति में से इतनी भक्ति चरणागत जो होते हैं उनके लिए कही गई वो और आगे की सख्य और आत्मनिवेदन भक्ति का प्रकार जो आत्मनिवेदित ब्रह्म संबंधी जीव है उनके लिए कहा गया हो यानी नवो नव भक्ति ब्रह्म संबंधी के लिए सप्तविद भक्ति शरणागत के लिए ऐसा निरूपण मिलता नहीं है पर अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें गोपीनाथ जी जब आज्ञा कर रहे हैं ये सबसे समझने के लिए सख्य भक्ति का लक्षण ऐसे कहा गया है कि समानशील व्यसने सक्षम ऐसा था जिनका शील यानी चरित्र और व्यसन यानी शौक पसंदगी वो जिनकी एक हो उनके बीच में सख्य होता है मित्रता प्रति ऐसे सख्य का लक्षण अब ऐसा सख्य भगवान के साथ तो उसी का हो सकता है कि जिसने इतनी निकटता भगवान की प्राप्त की हो जैसे तखा के भक्त के रूप में सत्य भक्त के रूप में अर्जुन जी का दृष्टांत दिया जाता है तो समझ सकते हैं कि वो बचपन से ठाकुर जी के साथ रहे इतने लंबे समय तक तो उनके बीच में वो सच्य हो पाए तो ये तो एक सख्य की बात है इतना परिचय है अगर हमारे यहां प्रभु के साथ नहीं है तो सच्य भक्ति हम नहीं कर पाएंगे हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो क्या करेंगे कि सच्य भक्ति जिन्होंने की है उनकी क्रियाओं का अनुकरण कर पाएंगे अथवा उनकी प्रभु के प्रति जो भावना थी उन भावनाओं का भावन कर पाएंगे इससे अधिकम नहीं कर सकते और इसी तरह जो आत्मनिवेदन भक्ति है उसमें भी वही बात रहेगी यानी सब कुछ प्रभु के ऊपर न्यौछावर कर देना और इनका प्रभु के साथ संबंध नहीं है उन सब को क्षण भर में प्रभु के लिए छोड़ देना इस तरह का आत्मनिवेदन तो हमें निजवासी भक्तों में ही दिखलाई देता है तो इतनी उत्कृष्ट सर्वस्व समर्पण की जो भावना है और ऐसी जो प्रतिबद्धता है वो प्रारंभिक अवस्था में हमारे भीतर होना संभव नहीं है यानी सख्त भक्ति में भी हम इस बात को देखते हैं कि जो सखा है वो अपने मित्र से दूरी बना सकता है यानी वो जो वियोग है उसको वो सहन कर सकता है राष्ट्र निवेदन जिन्होंने किया है उनके भीतर तो वो इतनी सदात्मकता है कि वो विप्रयोग को सहन कर पाना उसके लिए कठिन हो जाता है तो आत्मनिवेदन तो सत्य से भी अधिक तादात में है इसलिए तो गोपीनाथ जी यहाँ जो आज्ञा कर रहे हैं वो इस दृष्टि से बहुत इनकी भक्ति की गहराई से सूझ जिसे हो वो ही इस बात को कह सकता है ऐसी बात है और एवं सप्तविदा भक्ति प्रपन्ना अधिकृता भवे ऐसा कहकर श्री गोपीनाथ जी का ही आशय है कि श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन और दास्त यहां तक की जो भक्ति संबंधी क्रिया उनको शरणागत भक्त कर सकता है उसमें तो उसका अधिकार यानी वो योग्य है उसके लिए कि पात्रता है और तथ्य और आत्मनिवेदन लगती है वो तो उस तरह का भाव जब तक हमारे भीतर प्रभु के प्रति भाव और आत्मनिवेदन का भाव हमारे भीतर नहीं प्रकट हो जाता है तब तक उस भक्ति को करने की योग्यता हमारी नहीं से छोड़ती अब पुष्टि मार्ग में आत्मनिवेदन और सच्चे भक्ति साधन पक्ष में क्या है कि तो मनोरथ की सेवा है वो सख्य भक्ति की सेवा कही गई है नित्य सेवा जो है जिसमें हम प्रभु को देव भाव से उनको जगाए स्नान अलंकरण करें भोग धरें ये तो अर्चन भक्ति के अंदर भी ये सब होता है प्रभु को देव मानकर देव मर्यादा से शास्त्रीय विधि से जो पूजन किया जाता है उसमें भी ये सब होता है और जो मर्यादा भक्त हैं यानी प्रभु के महात्म्य को जो अधिक भार देते हैं और शास्त्रीय विधि विधान से प्रभु का अर्चन किया जाना चाहिए ऐसे जिनके अंदर हाव है वो भी ये नवदा भक्ति में से इन भक्तियों को तो वो सहजता से कर पाते हैं न हो तब भी आदर से महात्म्य का अनुसंधान रखते हुए इन भक्तियों को किया जा सकता है यानी दास के तर्म प्रभु को देव के रूप में देखते हुए अपने स्वामी के रूप में देखते हुए दास के कर्म हम कर सकते हैं पर जो मनोरथ है वो मनोरथ का मतलब ये है कि जैसे हम पुष्प हो तो गीत की पुस्तक को देखें तो उसमें ये आता है कि अब ठाकुर जी को रोहिणी नक्षत्र जब हो उस समय चंदन धराया जाना चाहिए फूल के श्रृंगार ठाकुर जी को हम कराए कृष्ण काल में जो शीतलता प्रदान करें ऐसे चंदन छिड़काव उस तरह के वस्त्र के पर्दा ऐसी शीतलता देने वाली शरबत या फूल सामग्री हम ठाकुर जी को अंगीकार कराएं ये रीत में पढ़ने पर हम एक विधि के रूप में भी कर सकते हैं और गर्मी हमें लग रही है उस गर्मी का अनुभव करते हुए हमारे प्रभु भी उस गर्मी से त्रस्त होंगे ऐसे प्रभु के कष्ट का विचार हमारे अंदर आए और रीत में नहीं लिखा हुआ वो तब भी हम ऐसे खंडक देने वाले उपचार अगर हम प्रभु को करने की इच्छा हमारे भीतर होने लगे तब फिर वो एक सख्य भाव हुआ और उसे ऐसा कहा जाता है कि अप्रेरित प्रिय करणत्वम सख्य का मतलब बिना प्रेरणा के भी हम प्रभु के कष्ट का विचार करकर जैसे प्रभु को सुख हो उसको हम सोचकर प्रभु के लिए हम ऐसे उपचार करें ये सखे भाव तो जिन्होंने ऐसे सखे भाव से सेवा की और उस परंपरा को उन्होंने प्रीत की पुस्तकों में लिख दिया लिखी हुई पुस्तक को हम देखें और आज उस ऐसा किया जाना चाहिए ऐसा पढ़कर हम उस सेवा क्रम को हम करें ठाकुर जी को ये सख्भ भक्ति नहीं है जिन्होंने सच्ची भक्ति की है उनकी क्रिया का अनुकरण मात्र और मानो कि आज की तिथि में जो प्रणालिका में लिखा हुआ है वो जिस दिन लिखा गया उस दिन ऐसा मौसम था ऐसी गर्मी थी वो सोचकर लिखा गया उससे विपरीत आज वातावरण हो तो तब हमें ये विचार आए आज ऐसा उपचार करना प्रभु को उपकारी नहीं होगा तो इस समय जो आज हमारे यहाँ मौका है उसके अनुसार अगर हम प्रभु को उपचार करते हैं तो वो हमारा एक सच्य भाव हुआ और ऐसा नहीं करके पुथी तो के पंडित होकर जो लिखा है वो करना ऐसा अगर हम करते हैं तो वो एक मार्ग में होते हुए भी मर्यादा का ही अनुकरण हुआ सच्चे भाव नहीं हुआ पर ये जो भी हो रहा है वो एक तरफा है यानी प्रभु ने हमें के रूप में स्वीकार किया है उस भाव को ऐसा हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है हम क्या करते हैं कि यथा देहे तथा देवे इस न्याय से हमें जो अच्छा लगता है वो प्रभु को भी अच्छा लगता होगा ऐसी कल्पना करके प्रभु को हम कुछ करते हैं अब वो हो भी सकता है कि प्रभु को अच्छा लगता हो और ये भी संभव है कि प्रभु को वो अच्छा ना भी लगता हो जैसे जो बड़ी उम्र का व्यक्ति है और शरीर जिसका कमजोर है वो बारहों महीना गर्म जल से नहाते हैं कई लोग तो उष्काल में भी वो गर्म जल से स्नान करते हैं और उसी परिवार में एक जो दूसरा व्यक्ति है जो अभी जवान है वो ऐसा होगा कि बारह महीना ठंडे जल से नहाने वाला हो ये भी संभव है अब यथा दे तथा देवे में तो जो समस्या है वो ठाकुर जी को ही सहन करनी होगी ठाकुर जी की दोनों ओर से समस्या है इसमें क्या उचित है क्या अनुचित है इसका निर्णय कौन करेगा तो हमें जो अच्छा लग रहा है ऐसा हम प्रभु को करें वो प्रभु को अच्छा लगेगा ऐसा सोचकर उसमें कोई बुरी बात नहीं है पर अगर हम इस बात को सोच सकें कि हम आज बीमार हैं इसलिए गर्मी के दिन होने पर भी हमें ठंडे जल से स्नान करना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है हम गरम जल से स्नान करना चाहेंगे उस स्थिति में हम ठाकुर जी को भी बीमार मानकर तो गरम जल से स्नान कराएं तब तो सिर्फ वो सख्य भाव दिया कुछ ही हो गया वो लौकिक भाव का आरोपण हो गया हमें शुगर हो गई हमें डॉक्टर ने मनाही की है मिष्टान खाने की उसके लिए ठाकुर जी को भी हम बिना चीनी का वो भोग धरना शुरू करें तो वो हमारे जो प्राकृतिक भाव है उनका भगवान के ऊपर आरोपण हो गया लौकिक का वहां प्रभु को हमने सोची आज तक जब हमें जब शुगर नहीं थी तो हमें क्यों मिष्टान उत्तम लग रहा था और वो उत्तम वस्तु मानकर हम प्रभु को अंगीकार करा रहे थे और अब क्यों उत्तमता का क्राइटेरिया बदल गया हम अपने ही थर्मोमीटर से सब कुछ नापना शुरू करेंगे तब तो उसमें प्रभु का सुख होगा या नहीं होगा हमें पता नहीं चलता इसलिए हमें प्राचीन भक्त हैं उनके दृष्टान्तों को भी ध्यान में लेना होगा कि जिन्होंने प्रभु को सख्य भाव से भजा था और प्रभु ने उनकी सख्य भक्ति का अंगीकार भी किया था उस समय प्रभु को जो अच्छा लग रहा था वो एक हमारे लिए मानक बन जाता है हमें कुछ भी अच्छा लगता हो चाहे बुरा लगता हो और उन बातों के भाव से प्रभु ने उस चीज को उत्तम माना और प्रसन्नता उसका अंगीकार किया तो वो उत्तम मानी जानी चाहिए तो हमें पक्ष में इस तरह से सोचना होगा पर ये सब बातें तो जब तक प्रभु अपनी ओर से हमें प्रकट होकर बताए नहीं तब तक पिशिल है दास्य में तो ऐसा है कि प्रभु स्वीकारें या न स्वीकारें भगवान के अंश होने के कारण हम भगवान के दास हमारा दासत्व तो सहज है उसमें उसको सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है इसलिए दास्य कर्म तो हम प्रभु की सेवा में कर ही सकते हैं ज्यादा से ज्यादा ये है कि हमने अपमान लिया है कि हम दास हैं प्रभु ने उसे तो स्वीकारा है नहीं स्वीकारा है तो हम जो भी कर रहे हैं वो कुछ गलत तो कर ही नहीं रहे हैं जो कर रहे हैं वो निष्ठा जनता से तीन तरह से विनम्रता से प्रभु को हम भज रहे हैं तो उसमें प्रभु हमारे भाव को न स्वीकारें क्रिया को तो मना नहीं कर सकते तो सात्यकर्म में कोई ऐसा अपराध नहीं है और तो साख्य में जब तक सामने तख्य तो का जो भाव है वो एक तरफा नहीं हो सकता है हम किसी को अपने मन से थखा नहीं मान सकते जब तक सामने से वो उसका स्वीकार नहीं कर सकता यही बात आपको निवेदन के बारे में भी है कि हम चाहें तो एक तरफा आपको निवेदन कर सकते हैं जैसे कई लोग पुराने समय में ऐसा होता था आज भी होता होगा कि हमें पता भी नहीं हो और कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अपने नाम हमारे नाम कर कर चला गया करने के बाद जो केयर होता है सोलिसिटर होता है वो कहता है कि आपके नाम पर इसमें ये दिया तो अब ये उन्होंने अपना छावर किया है वो उसका भाव है हमें नहीं पता है अभी कल परसों ही मैंने एक पढ़ा था अखबार में कोई फिल्मी अभिनेता को नाम किसी ने अपनी सभी संपत्ति दे दी अब वो तो उसने तो लिख दिया अभिनेता के नाम सब कुछ तो अभिनेता ने कहा कि मुझे मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूं मुझे नहीं चाहिए उसकी संपत्ति उसने मैं इंकार कर दिया उसका निवेदन है वो एक तरफा है किसने उसका स्वीकार नहीं किया है आत्मनिवेदन भी ऐसा ही है जब तक निवेदन जिससे किया जा रहा है जिसके प्रति वो उसका स्वीकार नहीं करता है तब तक वो निवेदन पूर्ण नहीं होता तो ये श्री गोपीनाथ जी यहां खास हमें भारपूर्वक समझा रहे हैं कि जो निस्साधन है शरणागत हुआ है उसकी योग्यता या उसकी पात्रता दास्थ्य भक्ति पर्यंत तो है सच्चे और आत्मनिवेदन तो उससे उत्कृष्ट भक्ति है उत्कृष्ट भाव है और तो जब तक इन दो भावों का स्वीकार भगवान की ओर से नहीं हो जाता है तब तक उसकी भक्ति करने की पात्रता हमारे भीतर नहीं आती इसलिए उसके लिए थोड़ी धीरेज की आवश्यकता है अधिक योग्यता हमारे भीतर आनी चाहिए पुराने समय में जिन परिवारों में बड़े लोग आत्मनिवेदित होकर प्रभु सेवा करते आते थे उनके परिवारजनों में हष्टाक्षर दीक्षा उनको दी जाती थी पर आत्मनिवेदन दीक्षा देने के विषय में उनके लिए भी ये नियम था जब तक उनके भीतर स्वयं अपने सेवे प्रभु के प्रति ऐसी आसक्ति बढ़े नहीं उनकी सेवा करने में तत्परता जब तक जागे नहीं तब तक उनको निवेदन नहीं कराया जाना चाहिए तो ये जो परंपरा थी उसके पीछे भावना यही थी कि अगर भाव उनका नहीं है फिर भी उनको दीक्षा दी जाएगी तो वो दीक्षा उनको कुछ लाभ नहीं उसका होगा क्योंकि वो दीक्षा जो अधिकार प्राप्त करने के लिए दी जा रही है उसके अनुरूप उनके अंदर भावना तो है ही नहीं उन कर्मों को करने की कोई तत्परता तो है नहीं तो दीक्षा देने से फायदा क्या यानी जिस यात्रा को करने के लिए वो व्यक्ति तैयार ही नहीं है उसे उसकी टिकट लाकर देने का फायदा क्या वो तो ट्रेन छूट जाएगी वो तो वहीं रहेगा ये तात्पर्य है। इसलिए यहां तक जो निरूपण हुआ उसमें जो प्रपन्न है शरणागत है उनको सप्तविध भक्ति का अधिकार है यानी उस उन भक्तियों के लिए वो योग्य है अब उसके आगे अब जिसकी प्रकृति मार्ग में दीक्षा हुई है शरणागत हुआ है उनको आगे कौन से व्रतोपवास करने चाहिए यज्ञाधि कर्म क्या करने चाहिए कैसे तीर्थों का सेवन करना चाहिए किस तरह के बाह्य और चिन्हों को धारण करना चाहिए इस विषय का आगे अब विस्तार से निरूपण कर रहे हैं इकतीसवीकारिका में पूर्वविथम परत्याज्यतम तद विष्णुपंचकम जयंती तूदयेन्न दुष्टान्याणोदया विष्णुपंचकम व्रतम विष्णु पंचक ये वैष्णव संप्रदाय में किए जाने वाले व्रतों की एक संज्ञा है यानी चार वैष्णव जयंती राम वामन कृष्ण और नृसिंह ये चार जयंतियां और एक एकादशी इन पांचों को एक साथ विष्णु पंचक व्रत कहे जाते हैं तो वर्ष की अधिक मास हो तो दो ओर जोड़ी जाए तो 26 एकादशी होती है अधिक मास नहीं हो तो चौबीस एकादशी और चार जयंती इस तरह से विष्णु पंच की व्रत कहे जाते हैं इन व्रतों को करना चाहिए पर पूर्व विध्म परित्याज्यम व्रतों को करने में ये सावधानी रखनी चाहिए कि व्रत जिस तिथि में आ रहा हो वो तिथि शुद्ध होनी चाहिए उसमें पूर्व तिथि का वेद नहीं होना चाहिए ऐसी शुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था का निर्णय कैसे हो कि सूर्योदय के काल में जो तिथि हो उस तिथि को उस दिन की तिथि शुद्ध मानी जाती है अगर ऐसा हो कि सूर्योदय के समय सप्तमी है और तो सूर्योदय के बाद अष्टमी आई तो उस दिन की तिथि सप्तमी मानी जाएगी सप्तमी के वेद वाली अष्टमी मानी जाएगी जैसे अंग्रेजी रिथि के अनुसार तारीख बदलती है मध्यरात्रि रात्रि को तो मध्यरात्रि भी किसे कहना यह भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न है पर लोग मान लेते हैं कि 12 बजे के बाद तारीख बदलती है वहां जो समय है वो तो घड़ी के हिसाब से तय हो जाता है कि 12 बज कर एक सेकंड हुई तो तारीख बदल गई जीरो जीरो जीरो जीरो आ गया जीरो जीरो जीरो जीरो या जीरो वन आ गया तो समझ लो कि अब आगे तीन आ गई अब जो तिथि होती है वो इस तरह से घड़ी के हिसाब से नहीं चलती है तिथि का अपना हिसाब है कोई तिथि रात को ग्यारह बजे भी आ सकती है कोई तिथि सुबह पांच बजे भी आ सकती है कोई तिथि दोपहर में एक बजे भी आ सकती है तिथि में घड़ी का समय नहीं होता है इसलिए कई बार ऐसा भी हो जाता है एक ही दिन में दो तिथियां भी आ जाती हैं। तो वो चंद्र के हिसाब से वो गति तिथियों की चलती है उसके कारण उसमें इतना परिवर्तन होता रहता है समस्या ये होती है कि हमें कौन सी तिथि पर करनी चाहिए उसमें दो परंपरा आपने आ रही हैं। एक ये है कि सूर्योदय के काल में जो तिथि हो उस दिन की तिथि वो मानी जाए इसमें यह संभव है कि सूर्योदय के समय पांच मिनट के लिए वो तिथि है उसके बाद तिथि बदल गई तब भी सूर्योदय के काल में जो तिथि है उसी को तिथि मानी समझ में आया तो एक ये प्रकार है और दूसरा यह है कि अधिक समय तक जो तिथि दिन के भाग में रहती है उसे मानो तो वो दोनों तरह की परंपरा अपने यहां चलती है उसमें हमारे यहां शिवा सूर्योदय व्यापीनी जो तिथि है उसको शुद्ध तिथि शास्त्र के हिसाब से माना है इसलिए केवल यह बात के तो कही गई है तो कई बार आप लोग ऐसा देखते हो अखबारों में आता है कई बार अन्य जो संप्रदाय के लोग हैं वो एकादशी आज माननी या कल माननी ऐसा विवाद उनके अंदर घुसा रहता है तो वो ऐसा कारण है उसका कालगणना का विषय हमने अभी हमारे जो प्राथमिक अध्ययन का सरकार था उसमें नहीं देखा था उसके कारण समझने में थोड़ी आप लोगों को कठिनाई आएगी कि शुद्ध और सूर्योदय में उदय का स्थिति का क्या मतलब है, है बदलती है यह हमारे भारतीय ज्योतिष का एक बहुत ही विशिष्ट गणना का प्रकार है उसे कभी देखेंगे तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा इसी तरह पूर्व वेद से रहित विधम तत्परित्याज्यम पूर्व तिथि का वेद हो ऐसी तिथि का त्याग करना चाहिए जयंती टू उदय इसी तरह जो जयंती के उत्सव हैं यानी राम पावन शिव और कृष्ण इसमें भी सूर्योदय में जो तिथि हो उसके हिसाब से मनानी चाहिए और अन्य तिथि से जो दूषित हो ऐसी जयंती या ऐसी एकादशी नहीं करनी चाहिए ये दोनों के बारे में नियम कहा गया है इससे जो सरल भावार्थ पढ़ लो तो स्पष्ट हो जाएगा पूर्व तिथि का जिस तिथि में वेद आता न हो ऐसी एकादशी जयंती आदि विष्णु पंचक व्रतोत्सव करने चाहिए विरोधय काल में जो तिथि हो उसी को उस दिन की तिथि मानना और कृष्ण जयंती आदि उत्सव करने चाहिए इसी तरह एकादशी भी अन्य तिथि के वेद वाली हो तो उसे छोड़ देनी चाहिए तो ये विषय अब हमें तो अब प्रासंगिक नहीं रहा पुराने समय में ऐसा था कि ये सब प्रिंट मीडिया नहीं थे या डिजिटल मीडिया नहीं थे तो हर गांव में कोई ऐसा एक इस विषय का जानने वाला होता था लोग उस पंडित को जाकर पूछ लेते थे कि भाई हमें आज व्रत करना है या कल करना है वो पंचांग देखकर गणित कर, कर वो बताता था कि इतने से इतने बजे तक में ये तिथि है तो आज ये शुद्ध है तो आप कीजिए अगर उसमें वो वैष्णव परंपरा को जानता ना हो और वो स्मार्थ हो तो उसका अपना हिसाब चलता था तो वैष्णवों को ये मार्गदर्शन देने के लिए ये बात महाप्रभु ने भी कही है श्री गोपीनाथ जी भी उसको बार बार कह रहे हैं कि हमें सूर्योदय काल में जो तिथि हो उस तिथि को शुद्ध तिथि मानना चाहिए और उसी तिथि का व्रत करना चाहिए और इसके बारे में पुराण में भी कथा है ऐसी महाभारत के विषय में आता है कि गांधारी ने बड़े भी तपस्या करके और सोपुत्र प्राप्त किए पर गांधारी का जो दोष था वो सबसे बड़ा ये दोष था कि वो शुद्ध एकादशी तिथि में उसने एकादशी का व्रत नहीं किया उस अपराध कारण उसके सौ सौ पुत्र मारे गए ऐसा महाभारत में आता है तो जो विथा एकादशी होती है याद व्रत होते हैं वेद वाले उनको इतना दोषपूर्ण माना गया है ये बात स्थान से तवजी चाहिए इसी तरह वर्षाश्रिता उत्सवा स्वाश्रिता यानी युत तावाणी हरएकूला चापे यानी वर्षाश्रिता उत्सवानी वर्ष भर में जो जो उत्सव आते हो उत स्वाश्रिता और हमारे मन में जो उत्सव होते हो इच्छा होती हूँ उनको भी अनुकूला चेत तार्पय अपनी अनुकूलता के अनुसार उन सब उत्सवों को प्रभु को अर्पित करना चाहिए यानी शास्त्र में कई उत्सवों का वर्णन होता है संप्रदाय की परंपरा में भी कई उत्सव होते हैं कुछ लोक उत्सव भी होते हैं और कुछ हमारे अपने भी उत्सव होते हैं मन के मनोरथ तो उन सब को प्रभु को अर्पित करने चाहिए जिससे हमारी शक्ति सामर्थ्य हो उसके अनुसार और इसका ज्ञान हमें जो वैष्णव शास्त्र है उससे भी प्राप्त होता है सांप्रदायिक सेवा रीति के ग्रंथ हैं उत्सव के ग्रंथ हैं उससे भी पता चलता है और लोक उत्सव का स्वयं मनाते ही हैं तो ध्यान से इसमें देखना ये है कि श्री जी ने यह कहा कि पाष्ट्रितान्य उत्सव आने हमारे मन में जो उत्सव मनाने की इच्छा हो रही है और उसे भी को तो अर्पित करने चाहिए तो इसके बहुत अच्छे दृष्टांत हमें हमारी गुस्टी मार्ग की परंपरा में मिलते हैं कि जैसे वल्लभपुर के परिवार में स्थिति घर में ऐसा था कि एक गोस्वामी आचार्य को हवाई देखने का बड़ा शौक था पुराने समय में ऐसे हवाई के वो चलते थे अलग तो अलग रूप बनाकर वो व्यक्ति अभिनय करता तरह तरह के तो वो उनको देखने की बहुत रुचि रहती थी तो वो अपने ठाकुर जी के मंदिर के चौक में वो भवाई के नृत्य का आयोजन करते और लोगों में परिवार में भी ऐसी उनकी आलोचना होती की देखो ये भक्ति मार भी है पर फिर भी उनके मन में ऐसी लोक आ सकती है ऐसे ऐसे शोक रखते हैं तो ऐसी आलोचना करने वाले एक बार कभी उनके घर किसी प्रसन्न पर गए होंगे तो उस समय वो भवाई का आयोजन किया जब उन्होंने देखा तो उनके जो सेवे उनके गोद में बैठकर बैठ कर उस का आनंद ले रहे थे तब फिर उनकी जो आलोचना है वो करना उन्होंने बंद किया तो वो प्रभु को उनके उनका जो शौक है वो प्रभु को अर्पित करने की दृष्टि से उन्होंने अपने घर में वो आयोजन ऐसे ही बंबई में मोटी हवेली के जो मूल आचार्य थे जीवनलाल उनको बंबई में रेस को में जो घोड़ी की रेस होती थी, थी उसमें बड़ा मजा आता वो देखने पधारते थे, थे और ठाकुर जी को तो वहां कैसे पधरा कर ले जाए वो ही जवेराज का व्यापार भी करते थे तो उन्होंने पूरी रेस को पन्ने की बनवाई जहाँ वो भारी घास होती है उसमें पन्ने के जटिल करके और सोने चांदी का पूरा स्टेडियम घोड़े और वो जैसे अमु ठाकुर जी के सन्मुकम चौपाट हम साझते हैं या शतरंज साझते हैं उस तरह से वो अपने खास दिन पर तो रेस कोर्स ठाकुर जी के सम्मुख सजाते थे तो उनके मन में जो होता था वो अभी तक सेवा प्रणाली का में क्या कारण है वो पता नहीं है कीर्तन में आते हैं पतंग उड़ाने के पद गुड़ी के पद कहे जाते हैं पर दौरे और पतंग ठाकुर जी के सम्मुख सजाने की परिपाटी अभी तक नहीं रही पर इन दिनों में बहुत व्यापक रूप से छोटी छोटी पतंगे कागज की भी चांदी की भी इस तरह की चरखिए भी ऐसी चांदी की चांदी के तार वाले तोरे, ये सब आज इन दिनों में बहुत उपलब्ध हो जाते हैं और लोग ठाकुर जी के संभू उनको तो सजाते भी ये प्रणालिका में नहीं है पर हमारे मन में जो उत्सव होते हैं वो हमें प्रभु को अंगीकार कराने चाहिए उस दृष्टि से ये श्री ने बहुत ही मार्मिक बात यह कही और एक जो अच्छा शब्द अनुकूलानी ये श्री गोपीनाथ जी ने यहाँ रखा है वैसे देखा जाए तो ऐसा कोई ही दिन वर्ष में या सप्ताह में जाता हो कि जहाँ कोई उत्सव ना आता हो हमारे यहाँ इतने सब उत्सव आते ही जाते हैं एक पुरानी और दूसरा आधुनिकता है तो ऐसे सादे दिन बहुत कम बचते हैं अब उसको अगर नियम से करने का अगर कोई भार मन में सोच लेकिन ये करने ही चाहिए तब तो उत्सव तो में ही दब जाएगा बेचारा इसलिए श्री गोपीनाथ जी ने कहा है कि इसमें से जो अनुकूल हो यानी जितना करना हमारे लिए सहज हो संभव हो प्रसन्नता तो तो बनी रहे उस तरह से हमें उसे करनी चाहिए और सबको तो अर्पित करनी चाहिए और कुछ लोग अतिक्रमण भी करते हैं या अतिरेक कर देते हैं जैसे कई लोग वर्ल्ड टूर पे जाते हैं अब ठाकुर जी किसी के यहाँ पधारने के अनुकूलता नहीं हो और हम ठाकुर जी को साथ में पधरा कर जाएं। वो तो अच्छी बात है पर गुलमर्ग हम पहुंचे गुलमर्ग में हम ठाकुर जी को पधरा हर का टोपा पहनाकर और वहां बर्फ में ठाकुर जी को गिरा दें ऐसे फोटो सोशल मीडिया में मैंने देखे या क्रिसमस आती है तो सांता क्लोज और ऐसे ऐसे सब वस्त्र श्रृंगारो ठाकुर जी को धरा देते हैं अभी तो ईद हमारे यहाँ मनाने शुरू नहीं हुई है पर वो अगर बकरी ईद आ जाए तो ऐसा भी कुछ कोई तरह कर...